कसद सदा हमसाया एक वक्त का किस्सा है ग्रे ग्रीमुंटा में एक छोटा गांव था जहां एक बुजुर्ग मियां बीवी रहते थे जिनके नाम थे रिचर्ड और मारी रिचर्ड और मारी की कोई औलाद नहीं थी पर उनके पास जरूर एक प्यारा सा छोटा कुत्ता था जिसका नाम था रोमियो रोमियो यहां बच्चे खाना तैयार ہاں <laughs> ایسا ہی ہے وہ ایک دن جب ہمیشہ کی طرح ریچرڈ رومیو کے ساتھ اپنے بگیچے میں کام کر رہا تھا قریب ہی اس نے کسی غور معمولی شہ پر غور کیا رومیو تھوڑی دور پر کسی جگہ پر ناک رگڑ رہا تھا اور پنچے مار رہا تھا کیا بات ہے بچے فوراں ہی رومیو اپنے مالک کے پاس زور زور سے بھونکتے ہوئے دوڑا گیا اور واپس اس جگہ پر آیا جہاں وہ قرید رہا रिचर्ड ने सोचा कि क्या माज रहा है और उसने एक भावड़ा उठाया और जहां कुत्ता उसे ले जा रहा था वहां उसके पीछे गया। रोमियो जोर-जोर से भांकते हुए कूद फांद रहा था। ये शोरोगुल मारी को भी बाहर ले आया। उतावली में रिचर्ड खोदने लगा और जल्दी ही भावड़े से कुछ टकराया। ओहो, लगता है, कि हमें कुछ मिला है। वो جب اونه اس اونه کھولا تو هرج سع اونکا مخولا کا کھولا ره گیا چونکی و بکسا چمکتیه سونی که سکو سے براه تا یا خدا کیا من خواب دکره ییو؟ توماری باری میں مه نهی جانتا ار مه خواب نهی دکره یہ سچ ه ه ه ه نے ه ه ه ه ه ه ه ہو گئے ه ه ه ه اور ه ه रहा और खुशी से ه रहा बक्सा इतना ه था ه उसे अंदर ले जाने में मारी ने भी मदद की दिन गुजरते गए और रूमियों को वो सब दिया गया जो एक कुत्ते को खाने में बहुत पसंद होता है और जिन गद्दियों पर वो सोता था वो तो जैसे शहजादे के लिए थीं उसका बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था कि एक दिन रूसो जो हसत से भरा हम था उसे रिचर्ड और मारी के मिले खजाने के मुतालिक पता चल ग आज रात जब बूढ़े मियां बीवी सो रहे होंगे, मैं उस कुत्ते को कुकीज का लालच दूंगा और पकड़ लूंगा। <laughs> और जैसा कि उसने मंसूबा बनाया था, रूसो बुजुर्ग मियां बीवी के घर चोरी से घुसा। रिचर्ड और मारी गहरी नींद में थे और छोटा रोमियो एक गेंद से खेल रहा था, जब दरवाजा चर فوراً ہی اس نے اپنے موہ سے کوکیز چھپٹ لی اور خوشی خوشی انہیں چبانے لگا پھر بیچارہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کوکیز میں نیند کی دوائی ملی ہے جیسے ہی اس نے یہ کھائی وہ زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا اب یہ کتا میرا ہے یہ کہتے ہوئے اس نے چھوٹے رومیو کو اٹھایا اور رات کے اندھیر میں غائب ہو گیا अगली सुबह जब रीचर्ड और मारी जागे उन्होंने पाया कि रोमियो घर में कहीं भी नहीं है उन्होंने उसकी तलाश शुरू की ओ रोमियो रोमियो कहां हो तुम बच्चे कहां हो कहां हो तुम मेरी छोटी सी खुशियों की पोटली पर रोमियो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था वो उसको तलाशते हुए बगीचे में गए बाहर तुम इतने मायूस क्यों लग रहे हो रूसो हमें हमारा नन्हा कुत्ता नहीं मिल रहा है क्या तुमने उसे देखा है ओ, मैंने तो नहीं देखा पर मुझे यकीन है कि वो घर से बाहर भाग गया होगा एक तितली का पीछा करते हुए उसके साथ खेलता था वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा रिचर्ड चलो फौरन जाकर उसे चलो उसे ढूंढते हैं। रिचर्ड और मारी उसको तलाशते हुए बाहर गए। इसे माहौल मौका समझकर रूसो जल्दी से अपने घर के अंदर गया और रोमियो को लेकर बाहर आया। तुम नहीं शैतान? तुमने पूरी रात मुझे परेशान किया। अब मेरा साथ दो और मेरे बाग में खजाना ढूंढने में, में मेरी मदद करो। चलो। उसने तुम भागने के बारे में सोचना भी मत। बेचारे रोमियो ने जमीन सोंगनी शुरू की और जल्दी ही वो एक जगह पर रुक गया जहां वो भौंकने लगा। आह बहुत अच्छे। ये रिचर्ड के खजाने से भी ज़्यादा बड़ा होगा। <laughs> ये कहते हुए उसने जमीन खोदनी शुरू की और जल्दी ही उसे एक बड़ा सा बक्सा मिला। खुश हो ओ नन्हे कुत्ते तुम बहुत ही खास हो चलो अब मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसने उसके गले से पट्टा खोला और उसे बाँड के दूसरी तरफ रख दिया। अंदर भाग जाओ, तुम्हारी मम्मी और डैडी जल्दी ही घर आ जाएंगे। रोमियो फौरन घर के अंदर भाग गया। रूसोनी सोनी का बक्सा उठाया और अपने घर के अंदर अ जब रिचर्ड और मारी ना उम्मीद और मायूस होकर आए, रोमियो भौंकता हुआ बाहर आया और उनकी तरफ दौड़ा गया। ओ, तो तुम आ गए? <laughs> आ गया। तुम कहां गायब हो गए थे रोमियो? हम तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थे। मारी ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बुजुर्ग मीडिया बीवी घर के अंदर खुशी-खुशी कुछ दिन के बाद रूसो अपने लालची इरादों के साथ फिर से बुजुर्ग मियां बीवी के घर गया मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें तुम्हारा कुत्ता मिल गया यह वासिंदा थोड़ा सहमा हुआ लगता है आपको ऐतराज़ तो नहीं होगा अगर मैं इसे थोड़ा घुमाने ले जाऊं ओ यह तो बहुत बढ़िया होगा रोमियो میں اس آدمی کے ساتھ کہی نہیں جا رہا یہ بہت نیچ ہے روسو سکتے میں آ उसने اس نے قدم پیچھے لیا اور ریچرڈ کی طرف دیکھا او کیا بات ہے روسو تم اتنے حیرت زدہ کیوں لگ رہے ہو یہ کیا؟ کیا تمہارا کتا بول سکتا ہے؟ اور ماری نے ایک دوسرے کی اور دیکھا انہیں یہ کافی مزیدار لگا کیونکہ ان کے لیے تو رومیو بس بھونک رہا تھا وہ اسے بولتے ہوئے نہیں سن رہے تھے क्या तुम क्या बात कर रहे हो रूसो? तुम्हारा कुत्ता ये नन्हा शैतान अभी बोल रहा था। अगर बोलने से तुम्हारा मतलब है बोलना तो हाँ ये बोला सभी कुत्ते बोलते हैं। रोमियो भौंका और रूसो ने उसकी तरफ हैरत से देखा। मैं कसम खाता हूँ मैंने इसे बोलते हुए सुना था। घर जाओ रूसो। मुझे लगता है तुम्हारी तबियत ठीक नहीं है। सो जाओ और एक बार जब तुम थोड़ा बेहतर महसूस करो, तब तुम रोमियो को टहलाने के लिए ले जा सकते हो। रूसो ने सिर हिलाया और अपने सिर को खुजलाते हुए घर गया। अगली सुबह वो फिर वापस आया। आ, कैसे हो रिचर्ड और मारी? मैं कल के अपने बर्ताव के लिए ओ, जरूर मुझे खुशी है कि तुम बेहतर महसूस कर रहे हो रोमियो यहाँ आओ बच्चे रोमियो दौड़ता हुआ कमरी में आया और रिचर्ड के पास रुक गया ओह ये जाली मादमी अब दोबारा नहीं ये सुनकर रूसो का मुख खुलाका खुला रह गया क्या हुआ तुम्हे रूसो क्या हुआ क्या हुआ तुम्हारा कुत्ता तुम्हारा कुत्ता रिचर्ड और मारी ने उलझन में एक दूसरे की तरफ देखा। रोमियो भौंका। रूसो, मेरे पड़ोसी, मेरे ख्याल से तुम्हें जाकर एक डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। कोई बाशिंदा कैसे बोल सकता है? ये अभी अभी बोल रहा था। तुम सब मिलकर ये कर रहे हो? ये कोई तिलसमी कुत्ता है। मुझे पता है ये तुम्हा� और अब मुझे ये एल्म हुआ है कि वो बोल भी सकता है। ये तिलस्मी कुत्ता तुम्हें कहाँ से मिला? मैं जानना चाहता हूँ। रूसो, ये बस एक छोटा सा कुत्ता है, कोई तिलस्मी बाशिंदा नहीं। और हाँ, उसने जरूर खजाना ढूँढने में हमारी मदद की। वो बस एक इत्तिफाक था। उसने दोबारा कभी ऐसा नहीं किय मैं तुम्हें दिखाऊंगा पर तब नहीं जब मैं अकेला होता हूं मैं गांव के मुखिया को लाऊंगा और उसके सामने तुम्हारी पोल खोलूंगा पूरा گا यह जान जाएगा कि तुम जालिम اس हो और इस गांव में काला जादू इस्तेमाल कर रहे हो और यह तिलस्मी कुत्ता मैं खुद के लिए रख लूंगा <laughs> मैं वापस आऊंगा जैसे ही वो उनके घर से बाहर गया, रिचर्ड और मारीन एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनका हमसाया अपना जहनी तवाजुन खो रहा है। कुछ दिन के बाद वो गांव के मुखिया शीरों के साथ वापस आया। उनके बरामदे में खड़े होकर रुसु चिल्लाया, "बाहर निकलो तुम जालिम साहिर रूसो इतनी जोर से चिलाया कि कुछ और गांव वाले भी इकट्ठा हो गए, जबरदस्ती चढ़ और मारी अपने घर से बाहर आए। ये रहे वो, वो जालिम साहिर, हुजूर, ये हमारे गांव में काला जादू चला रहे हैं। आपको इन्हें फ़ौरन यहाँ से निकाल देना चाहिए। जनाब शिरो। मुझे लगता है कि रूसो का दिमाग खराब हो गया है हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए बहुत हो गया तुम्हारे काले कारनामे मैं तुम्हारे पोल खोलने आया हूं रूसो तुम्हें अपने दावे का पुख्ता सबूत देना होगा मैं रिचर्ड और मारी को सालों से जानता हूं और वो हमारे पूरे गांव में सबसे इज्जतदार लोग हैं इनकी इज्जत दिखावे के कारनामे करने में है हुजूर और मेरे पास पुख्ता सबूत हैं ये कहकर वो रोमियों की तरफ मुड़ा। चलो अब तुम कुछ कहो, मैं तुम्हें आगाह करता हूँ। तुम क्या चाहते हो? मैं क्या कहूँ? देखा ये हुई ना बात, अब मुझे कुछ और साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जनाब शीरों ने उलझन में उसकी जानीब देखा। गांव वालों ने भी एक दूसरे को उलझन भरी नजरों से देखा। ये तुम क्या कह रहे हो, क्या आपने इसे अभी-अभी बोलते हुए नहीं सुना? मैंने अभी उसे भौंकते हुए सुना। क्या? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? गुस्से में वो गांववालों की तरफ मुड़ा। तुमने तो सुना होगा, है ना? मैंने भी उसे भौंकते हुए सुना। आ मैं भी। मेरे ख्याल से रिचर्ड सही कह रहा है। रूसो का दिमाग खराब हो � ये एक तलस में कुत्ता है हम सब इसके बारे में जानते हैं पर वो बस एक इत्तेफाक था और इस कुत्ते में सोंगने की जबरदस्त ताकत है ओ, तो ऐसी बात है ये कहते हुए रूसो आगे ये समझाने लगा कि कैसे उसने रोमियो को पकड़ लिया था और कैसे उसने उससे अपने बगीचे में सोने का एक बक्सा ढूंढवाया था क्� मैं तुम्हें गांव से बाहर फेंकवा दूंगा ओह अभी नहीं जनाब गांव के मुखिया। बात ही नहीं है कि मैंने इस छोटे शैतान को अगवा किया, पर उसने एक और खजाना ढूँढने में, में मेरी मदद की। आप देखें ये कुत्ता एक तलसमी बांसुरी है, ये भी बना खजाना ढूँढ सकता है। तो साबित करो, दिखा वो सोने स ये कहकर उसने बैग नीचे रखा और उसमें से निकला वो बक्सा जो उसको उसके बगीचे में मिला था करीब से देखिए सब लोग क्योंकि मैं आपके सामने नुमाया करने वाला हूँ सोने के सिक्कों से भरा एक बक्सा ये कहकर उसने बक्सा खोला और उसे देखकर ये सदमा लगा कि वो सिर्फ बालू से भरा हुआ था क्या ये ये नहीं हो सकता। ना केवल तुमने हम सबका वक्त जाया किया है तुमने रिचर्ड और मारी की इज्जत को भी दागदार किया है और उससे बढ़कर तुमने उनके नन्हे कुत्ते को अगवा किया है मैं यहां यह ऐलान करता हूं कि तुम्हें ग्रे मॉन्टा से निकाल बाहर किया जाता है अभी और इसी वक्त पर पर, पर। तुम्हारे मुंह से एक और शब्द ना निकलने पाए अपना सामान बांधो और निकलो यहां से मुझे पहरेदारों को बुलाने पर मजबूर मत करो अपना सिर लटकाकर रूसो चला गया। जनाब शीरो, रिचर्ड और मारी के पास गए। मैं इस गैर वाजिब तकलीफ के लिए मुआफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब और फिक्र न करें। रूसो फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वो इस गांव में तभी नहीं आएगा। मैं इसका ख्याल रखूँगा कि उसे यहाँ से दूर भेज दिया � और नीचे झुका रोमियों का सिर थप्पड़ पाने के लिए। इतना प्यारा सा कुत्ता है, कोई भला कैसे सोच सकता है कि ये जादुतोना जानता होगा। <laughs> <laughs> रूसों को गांव के बाहर भेज दिया गया और रूमियों खुशी-खुशी रिचर्ड और मारी के साथ रहा और इस बात का ध्यान रखा कि कोई बला उनकी तरफ ना आए और जहां तक उस बुजुर्ग मियां बीवी का सवाल है उन्हें इसका इल्म नहीं होगा कि उनका कुत्ता खास है